महाभारत द्रोण पर्व सप्त सप्तति तमोध्याय नाना प्रकार के अशुभ सूचक उत्पात सेना में भय और श्रीकृष्ण का अपनी बहन सुभद्रा को आश्वासन देना संजय उवाच ताम निशा दुख सौकार निद्रा नवोपल लेते संजय कहते हैं राजन दुख और शोक से पीड़ित हुए श्री कृष्ण और अर्जुन सर्पों के समान लंबी सांस खींच रहे थे उन दोनों को उस रात में नींद नहीं आई नर नारायण सवा, सवा व्यसिता चिंतया नर और नारायण को कुपित जान इंद्र सहित संपूर्ण देवता व्यतीत हो चिंता करने लगे यह क्या होने वाला है वस्तु दारुणा वाता रुक्षा घोराधा दरिधे समुद्र भय सूचक एवं दारुण वायु बहने लगी दूसरे दिन सूर्योदय होने पर सूर्य मंडल में कबंध युक्त घेरा देखा गया शुष्का सन्याघाता स विद्युत चचाल चापे पृथ्वी वन बिना वर्षा के ही गिरने आकाश में बिजली की चमक के साथ गर्जना होने लगी पर्वत वन और सहित पृथ्वी कापने लगी चुक्भुश महाराज सागरा मकरालया प्रति प्रवृत्ता तथा गंतु समुद्र महाराज ग्रहों के निवास स्थान समुद्रों में ज्वार आ गया उल्टी धारा में बहकर अपने उद्गम की ओर जाने लगी रान प्रमोदार्थम मांस भक्षी प्राणियों के आनंद और यमराज के राज्य की वृद्धि के लिए रथ घोड़े मनुष्य और हाथियों के नीचे ऊपर के ओष्ठ फड़कने लगे वाह सूत्रे मुमचूर तुष्ट्वा दारूण सर्वान्ता हषणा सर्वे थे व्यसिता संदीया भरतर्षभ श्रुवा महाबल सोग्राम प्रति सभ्य साठ हाथी घोड़े आदि वाहन मल मलमूत्र करने और रोने लगे उन सब भयंकर एवं रोमांचकारी उत्पातों को देखकर और महाबली सभ्य साची अर्जुन की उस भयंकर प्रतिज्ञा को सुनकर आपके सभी सैनिक व्यतीत हो उठे अथ कृष्णम महाबाहू अब्रवीत पाक शासन ही आश्वासय सुभद्राम तम भगनीस साम सामना प्रभो। इधर महाबाहु अर्जुन ने भगवान से कहा माधव आप पुत्र बधु उत्तरा सहित अपनी बहन सुभद्रा को धीरज बंध्ये उत्तरा और उसकी सखियों का शोक दूर कीजिए प्रभो शांतिपूर्ण सत्य और युक्ति युक्त वचनों द्वारा इन सबको आश्वासन दीजिए। आश्वा तब भगवान श्री कृष्ण अत्यंत उदास मन से अर्जुन के शिविर में गए और पुत्र शोक से पीड़ित हुई अपनी दुखिया बहन को आश्वासन देने लगे। वासुदेव आच माँ शोकम कुर्वा स्ने कुमार सर्वेशा प्राणिना भीरु निष्ठ सा काल निर्मित भगवान श्रीकृष्ण बोले विष्णुनंदिनी तुम और पुत्रवधु उत्तरा कुमार अभिमन्यु के लिए शोक न करो भीरु काल एक दिन सभी प्राणियों की ऐसी ही अवस्था कर देता है कुले जातर क्षत्रिय विशेषत सदर तव पुत्रस्य तुम्हारा पुत्र उत्तम कुल में उत्पन्न धीर वीर और विशेष क्षत्रिय था वह मृत्यु उसके योग्य ही हुई है इसलिए शोक न करो दिष्या महारथो धीर पिता सुल्य पराक्रम छात्र विधि न वीराभिलता गति सौभाग्य की बात है कि पिता के तुल्य पराक्रमी धीर महारथी अभिमनु क्षत्रियोचित कर्तव्य का पालन करके उस उत्तम गति को प्राप्त हुआ है जिसकी वीर पुरुष अभिलाषा करते हैं जित्वा सुबह सह श्रुन प्रेषये गुण्यकृतान सर्व काम क्षया वह बहुत से शत्रुओं को जीतकर और बहुतों को मृत्यु के लोक में भेजकर कर आत्माओं को प्राप्त होने वाले उन अच्छे लोकों में गया है जो संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं तपसाच श्रुते संतोया तपस्या ब्रह्मचर्य शास्त्र ज्ञान और सदबुद्धि के द्वारा साधु पुरुष जिस गति को पाना चाहते हैं, वही गति तुम्हारे पुत्र को भी प्राप्त हुई है वीर सुर्वीर पत्नी तुम दिर्जा वीर पत्नी बांधवा परमाम गतिम् सुभद्रे तुम वीर माता वीर पत्नी वीर कन्या और वीर भाइयों की बहन हो तुम पुत्र के लिए शोक न करो वह उत्तम गति को प्राप्त हुआ है प्राप्त से चाप्यसौ पाप सैंधव बातक अश्वल प्य फल सृद बांधव्युष्टायां तो वरारोह रजनयां पापकर्म नहि नही मोक्षति पाथ सवेष्टोप्यमरावतीं वरारोह बालक की हत्या कराने वाला वह पापकर्मा पापी सिंधुराज्य जद्रत रात बीतने पर प्रातःकाल होते ही अपने श्रीदों और बंधु बांधवों सहित इस अपराध का फल पाएगा वह अमरावती पुरी में जाकर छिप जाए तो भी अर्जुन के हाथ से उसका छुटकारा नहीं होगा स्वश्रो तैंधवृत सम्यम विशोका भव मारुद तुम कल ही सुनोगी कि रण क्षेत्र में जयद्रथ का मस्तक काट लिया गया है और वह समंत पंचक क्षेत्र में बाहर जा गिरा है अतः शोक त्याग दो और रोना बंद करो छत्र धर्म पुरस्कृत गतिम याम गतिम प्राप्त ये चांदे शस्त्र जी भी न सूरवीर अभिमन्यु ने छत्री धर्म को आगे रखकर कर सत्पुरुषो की गति पाई है जिसे हम लोग और इस संसार के दूसरे भी पाना चाहते हैं। हो अनिवर्ती वरारो हे पुत्र सुंदरी चौड़ी छाती और विशाल भुजाओं से सुशोभित युद्ध से पीछे न हटने वाला तथा शत्रु पक्ष के रथियों पर विजय पाने वाला तुम्हारा पुत्र लोक में गया है तुम चिंता छोड़ो अनुयातस्य शूरो महारथ बलवान सूरवीर और महारथी अभिमन्यु पितृकुल तथा मातृकुल की मर्यादा का अनुसरण करते हुए सहसत्रों सत्वों को मारकर मरा है सुमहत्त्वा रानी बहन अधिक चिंता छोड़ो और बहु को धीरज बंधाओ अपने कुल को आनंदित करने वाली क्षत्रिय कन्या कल अत्यंत प्रिय समाचार सुनकर शोक रहित हो जाओ न तदन्यथा हिते भरतुर। ना अर्जुन ने जिस बात के लिए प्रतिज्ञा है वह उसी रूप में पूर्ण होगी उसे कोई पलट नहीं सकता तुम्हारे स्वामी जो कुछ करना चाहते हैं वह कभी निष्फल नहीं होता यदि चनुजा पिशाचा रजनी चरा पतगा सुरा सुरा सिंधुरा जम न सैरपी प्रभाते यदि मनुष्य नाग पिशाच निशाचर पक्षी देवता और असुर रण क्षेत्र में आए हुए सिंधुराज्य धुत की सहायता के लिए आ जाए तो भी वह कल उन सहायकों के साथ ही जीवन से हाथ दो बैठेगा इति श्री महाभारती द्रोण पर्वण प्रति पर्वण सुभद्राश्वासन ही सप्त सप्तति तमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत प्रतिज्ञा पर्व में सुभद्रा को श्री कृष्ण का आश्वासन विषयक सत्तरवा अध्याय पूरा हुआ